गीता तत्व चिंतन सुख प्राप्ति का उपाय स्थित प्रज्ञता के लक्षणों का समापन तो यहाँ इंद्रियों की जबरदस्त आकर्षण शक्ति का वर्णन कर यह बताया गया है कि एक इंद्री में फंसने पर जब जीव की यह दुर्दशा होती है तब इस मनुष्य को कैसी दुर्दशा नहीं होती होगी जो पांच पांच इंद्रियों में फंसा हुआ है इंद्रियों को स्वच्छंद छोड़ देने पर वे मन और बुद्धि को भी भ्रष्ट कर देती है कठोपनिषद में इंद्रियों की तुलना रथ में जुटे हुए घोड़ों से की गई है जहां मन लगाम है और बुद्धि सारथी यदि लगाम कमजोर हो और घोड़े बली तो वे लगाम और सारथी दोनों को अपनी इच्छा के अनुसार भगा कर ले जाते हैं इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि सवार जीवात्मा की कैसी दुर्गति न होती होगी अतः सर्वनाश से बचने के लिए इन इंद्रिय रूप घोड़ों पर नियंत्रण रखना होगा भले ही प्रारंभ में यह कार्य बड़ा कठिन लगे पर अध्यवसाय पूर्वक इंद्रियों को स्वच्छंद विचरने से रोकना होगा यह वैसा ही दुसाध्य है जैसे एक श्रृंखल घोड़े को काबू में लेना पर ऐसा दुष्कर् कार्य करने वाला व्यक्ति ही स्थित प्रज्ञता को प्राप्त करने में समर्थ होता है इसीलिए अगले श्लोक में कहते हैं तस्मा तस्माज महाबाहो निगृहता सर्वशः इंद्रियाणिंद्रिया तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता अतएव हे महावीर अर्जुन जिसकी इंद्रियाँ अपने विषयों से सब प्रकार रोकी हुई है उसकी बुद्धि स्थिर प्रतिष्ठित है तस्मात्लिए तात्पर्य पूर्व श्लोक से है इतने बलवान इंद्रियों को अपने विषयों में जाने से जो इच्छानुसार रोक सकता है सचमुच उसका मनोबल कितना अधिक न होगा ऐसे व्यक्ति की ही बुद्धि स्थिर कही जाती है पचपनवें श्लोक से भगवान श्री कृष्ण ने स्थित प्रज्ञता के लक्षणों का जो प्रकरण आरंभ किया था उसका इस श्लोक में समापन करते हैं कहते हैं कि स्थित प्रज्ञता का और एक लक्षण है दुर्जय इंद्रियों को अपने विषयों में जाने से सब प्रकार से रोक लेना इसका मतलब यह नहीं कि इंद्रियों को मारना है इसका मतलब यह भी नहीं कि इंद्रियों को विषयों में जाने ही नहीं देना है इसका तात्पर्य यह है कि इंद्रियों में विषयों की ओर जाने की जो सहज प्रवृत्ति होती है उसके वेग को रोककर कर उनका इच्छानुसार संचालन करना है यही सुख प्राप्ति का उपाय है